the अलकावरी जैसे बादलों की बेटा युति कुंड चपाल बिजली बादल है तो बिजली भी, भी होगी दोनों हंस रहे हैं तो वो दांतों की जो चमक है हैं वही बिजली रातों की जो युति है आधा का शर्माना न नीचे झुका लेना और मुस्कुराना दर्शन करो मुस्कानी प्रेमरसानी मुस्कानी प्रेमरस सर्वंगल मांगलिए शिव सर्वा गौरी नमोस्तुते प्रेम ज्योति प्रदीप्त करके युगल सरकार की आरती उतार कर बस वारी वारी जाओ निछावर हो जाओ इस युगल छवि पर रास पंचाध्यायी की कथा के द्वारा जीव शिव की एकता को बताया रास पंचाध्यायी प्रकरण बहुत अद्भुत है लेकिन फिर मैं वही वही वही वही वाली प्यास लेकर जा रहा हूँ कि नहीं सुना पाए नहीं कह पाए और आप वही प्यास लेकर के रहो संसार में ठाकुर जी उस प्यास को चिरंजीव बनाए रखे मेरी वही प्यास फिर से आपके पास ले आएगी और आपकी वही प्यास फिर आपसे आपको कथा में ले आएगी फिर कहीं सत्संग होगा आगे वाली जो सब कथाएं हैं उसका केवल एक संक्षेप में उल्लेख मात्र कर लें कि भगवान ने सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया शंखचूड़ का उद्धार किया युगल गीत के द्वारा वियोग में भी संयोग का अनुभव कराने करने वाली गोपियों की अनुभूति को बताया केशी दैत्य व्योमासुर वृषवासुर आदि का भगवान ने उद्धार किया फिर अक्रूर जी आए कृष्ण बलदाव को लेने और ब्रजवासियों को वियोग की व्यथा का दान करके भगवान मथुरा पधारे अक्रूर जी ने श्री यमुना जी में भगवान का दर्शन किया मथुरा में भगवान ने धोबी का उद्धार किया सुदामा नाम के माली पर अनुग्रह किया कुबजा को प्रभु ने अपनाया और फिर ठाकुर जी जय नारायण श्री राम चंद्र भगवान की और भगवान ने कुबलिया पिढ़ हाथी और महावत का उद्धार किया और अंत में मामा कंस का उद्धार किया है माता पिता को कारागार से मुक्त किया है उग्रसेन महाराज को राजगादी पर बिठाया है यह सब कथा है उद्धव जी को भगवान पधारे हैं उज्जैन शांतिपनी ऋषि के आश्रम में चौंसठ दिन में चौंसठ कला सर्व विद्या प्राप्त करी गुरुदेव को गुरुदक्षिणा में उनका मृत गुरुपुत्र ला के दिया है उद्धव जी को भेजा है अपना संदेश लेकर उद्धव जी जाते हैं गोपियां भ्रमर गीत सुनाती हैं हकीकत में यह भ्रमर गीत गोपियों के द्वारा उद्धव जी को मिली हुई प्रेम भक्ति की दीक्षा है भगवान चाहते हैं कि उद्धव बृहस्पति के शिष्य है बड़े ज्ञानी हैं लेकिन इनका ज्ञान अभी कच्चा है वो पकना चाहिए तो आंच पर रखना पड़ता है ना पकाने के लिए तो तो गोपियों के विरह की जो आंच है उस पर उद्धव जी का ज्ञान थोड़ी देर रखा ताकि ये ज्ञान पच पच पक जाए और सच मानिए जब ज्ञान पक जाता है तो वही ज्ञान दिव्य प्रेम भक्ति में परिणत होता है ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम ही भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा को ही ज्ञान कहते हैं इसलिए बाबा जी रामायण में कहते हैं भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हर ही भव संभव खेदा भगवान अक्रूर जी के घर पधारे कुबजा के घर पधारे राजा पांडु के स्वर्गवास के पश्चात अक्रूर जी को भेजा है और उन्होंने हस्तिनापुर जाकर के धृतराष्ट्र को संदेश दिया है कुंता जी को और कुंता जी के बच्चों को ढाड़स बंधाया है यह सब कथा है दशम स्कंध उत्तरार्ध में जरासंध के साथ युद्ध की कथा है भगवान ने कालीवन का उद्धार मुझकुंद महाराज के द्वारा कराया है सत्रह बार जरा संधाया और सत्रह बार परास्त होकर के गया है भगवान ने द्वारका बसाया दावजी महाराज का विवाह रेवती जी के साथ हुआ यह कथा है और फिर भगवान ने विदर्भ नरेश विश्वक की कन्या रुक्मिणी का हरण करके रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया देखो विष्मक समुद्र रूप है रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है तो रुक्मिणी सिंधुसुता है लक्ष्मी है लक्ष्मी के पति भगवान ही हैं। शिषुपाल जैसे व्यसनी व्यभिचारी कामी पुरुषों को जो मौत शौक और अयाशी में ही पैसा उड़ावे लक्ष्मी वहां जाना नहीं चाहती उसके घर में जाना नहीं चाहती और यदि उसके भाग्य में है जाना पड़ता है तो जाती है तो दौलत बन करके जाती है जब जाती है तब भी मारती है और जब फिर उसके घर से वापस लौट आती है तो लात मार के चली आती है दो दो लात मारती है इसलिए दौलत कहलाती है वो लक्ष्मी नहीं वो जब अकेली आती है तो उल्लू पर बैठ कर आती है उल्लू है उसका वाहन जब ठाकुर जी के साथ आती हैं लक्ष्मी जी तो गरुड़ पर ही सवार होकर आती है वैदिक मार्ग से आती है धर्म मार्ग से आती है न्याय मार्ग गरुड़ वेद का प्रतीक तो सत्य स्वरूप धर्म स्वरूप भगवान के साथ आई हुई जो है वही लक्ष्मी वो कल्याण करती है वो हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह उस लक्ष्मी की आराधना हम श्री सुक्त से करते फिर शिमद को वाख्यान सुनाया भगवान के दो अवतार दो विवाह की कथा सुनाया जाम्बुवान की पुत्री जाम्बुवती के साथ श्री कृष्ण ने विवाह किया और सूर्यतन या कालिंदी सत्य भामा के साथ सतराजित यादव की पुत्री सत्य के साथ भगवान ने विवाह किया फिर सूर्यतन या कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ सत्या भद्रा लक्ष्मणा और मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ ये अष्ट पट्टमहीशियां हैं ये अष्टदा प्रकृति जो है वही पटरानियां बन करके भगवान की सेवा में आई है जीव प्रकृति के आधीन है लेकिन प्रकृति भगवान के आधीन मुरदैत्य का वध किया मुरारी कहलाए भवमासुर को मारकर उसने कैद करी हुई सोलह कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया वे सब की सब श्रीकृष्ण से बरी ये 16000 वेदों के उपासना कांड की सोलह हजार श्रुतियां हैं इस प्रकार भगवान सोलह हजार नारी के स्वामी बने इंद्र को परास्त करके पारिजात ले आए पृथ्वी पर 16,108 नारियों के सभी के लिए अलग अलग भवन बने हैं सबकी अलग अलग व्यवस्था है सबसे दस दस पुत्र एक एक पुत्री हुए हैं श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी हुए प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव रूप है उन्होंने शमरासुर का नाश किया शमरासुर भी काम रूप है लेकिन वह धर्म विरुद्ध काम है प्रद्युम्न धर्म संम्मत काम है धर्म संम्मत काम के द्वारा धर्म विरुद्ध काम को मारकर उस पर विजय प्राप्त करने की जो व्यवस्था है वही लग्न संस्था है वही गृहस्थाश्रम अनेक में भटकते हुए काम को एक में धर्म पूर्वक केंद्रित करके प्रजोत्पत्ति के द्वारा पितरों के ऋण से मुक्त होकर के धीरे धीरे उस काम पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दिया है उसी का नाम है गृहस्थाश्रम वही है लग्न संस्था यह सब कथा सुनाया है अनिरुद्ध जी प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए वो सब कथा बाणासुर और श्रीकृष्ण का जो युद्ध हुआ वह कथा रुक्मिणी और श्रीकृष्ण के प्रणय कलह के द्वारा भगवान ने रुक्मिणी के अभिमान को दूर किया स्नेह गांठ को और मजबूत बनाया वह सब कथा देवर्षि नारद भगवान के गारहस्थ्य की चर्या और दर्शन करने के लिए आए वो सब कथा बहुत सारी कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध में सुनाया है और वह सब प्रकरण भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं एकादश स्कंद ज्ञान चर्चा है हृदय ज्ञानान्न मुक्ति ही ज्ञान ही मुक्ति में कारण है और भिन्न भिन्न संवाद के द्वारा ज्ञान चर्चा हुई है। वसुदेव जी और नारद जी का संवाद है तद अंतर्गत निमिराजा और नव योगेश्वरों की कथा है बड़ी सुंदर चर्चा है देवता आए हैं भगवान को प्रार्थना करने कि लीला कार्य संपन्न होने को है प्रभु अब आप स्वधाम पधारें देवता भगवान को प्रकट होने के लिए भी विनती करते हैं मनाते हैं और जब अवतार कार्य पूरा हो जाता है तो फिर ये विनती करने भी आते हैं कि प्रभु अब पधारो स्वधाम अवतार कार्य संपन्न हुआ भगवान ने कहा यदवंश के क्षय रूप एक कार्य बाकी रह गया है उसको संपन्न करके हम आएंगे दुर्वासादी ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाया है भगवान ने द्वारका में अनेक प्रकार से अनिष्ट होने लगा तब भगवान सबको लेकर के प्रभास की यात्रा के लिए चलने का कार्यक्रम बनाए सभी अपने अपने वाहन तैयार करने लगे तब भगवान के अंतरंग सखा श्री उद्धव जी एकांत में भगवान की शरण में गए बोले मैं जानता हूं ब्राह्मणों के शाप को मिथ्या करने में आप समर्थ हैं किंतु आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप ही की इच्छा के अनुसार ब्राह्मणों ने यदुवंश को शाप दिया आप यदवंश क्षय करके स्वधाम पधारने की इच्छा रखते हो मेरा विरोध नहीं मेरा आपसे एक अनुरोध है स्वधाम स्वधामयमामी मुझे भी अपने साथ स्वधाम ले चलो भगवान आजानुबाहू श्री कृष्ण ने उद्धव को उठाया अपने हृदय से लगाया उद्धव और कृष्ण जब मिलते हैं तो ऐसा लग रहा है दो कृष्ण मिल रहे हैं क्योंकि उद्धव बिल्कुल श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति कृष्ण श्याम उद्धव श्याम कृष्ण कमललोचन लोचन उद्धव भी कमल कृष्ण पीताम्बर धारी उद्धव भी पीताम्बर पहनते उद्धव के भी मकर कुंडल है धर्म जगत के अनुसार उद्धव जी श्री कृष्ण की ही उत्सव मूर्ति का नाम है एक प्रधान मूर्ति प्रतिष्ठापित करी जाती है मंदिर में और वैसे ही एक छोटी मूर्ति चल मूर्ति आगे रखी जाती है वो उत्सव मूर्ति कहलाती है उत्सव में वो बाहर निकलती है उस रूप में भगवान बाहर पधारते हैं उत्सव मूर्ति है उद्धव भगवान ने जाते जाते उद्धव को ज्ञानोपदेश किया उद्धव हम साथ आए नहीं हैं, साथ जाएं कैसे उद्धव तुम बड़े ज्ञानी हो मैं जाता हूं कि ज्ञान तुम्हारे माध्यम से सृष्टि पर बना रहे जाते जाते भगवान ने उद्धव को ज्ञानोपदेश किया अपने पूर्वज महाराज यदु और दत्तावधूत का संवाद सुनाया दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुनाया बद्धमुक्त के लक्षण क्या है यह दर्शन कराया ब्रह्मा जी ने शनत कुमारों के प्रश्नों का उत्तर दिया और एक प्रश्न ऐसा आया कि ब्रह्मा जी उत्तर न दे पाए तब भगवान हंस रूप में प्रकट हुए और सबकी शंका का समाधान किया यह कथा सुनाया भक्ति के साधन नियम नियम आदि बताया अष्टादश सिद्धि के विषय में भगवान ने बताया आठ मुख्य और दश गौण सिद्धियां हैं लेकिन कहा कि उद्धव जब साधक साधना करता है मेरी सिद्धियां जाकर उसको बरती हैं लेकिन जो सिद्धियों में फंसता है वह मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता ये सिद्धियां मेरी प्राप्ति में विघ्न डालती भगवान ने अपनी विभूति के विषय में बताया सांख्ययोग ऐल गीत भिक्षुगिता बड़ी सुंदर कथा है अपमान सहन करने की विद्या बताया यहां एकादश स्कंध में भगवान ने कर्मानुष्ठान के द्वारा कर्म के बंधन से छूटने की झुक्ति बताया भागवत धर्म का उद्धव को उपदेश किया अपनी पादुका देकर आज्ञा किया तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ में लग जा उद्धव जी को भेजकर भगवान यादवों को लेकर के प्रभास पहुंचे हैं त्रिवेणी में स्नान किया है दान किया है लेकिन भगवत इच्छा से फिर मदिरा आपी कर पीकर मदोरमत बने यादव आपस में लड़ने लगे एक दूसरे को मारने लगे जिस प्रकार जंगल में अरणी के दो वृक्ष के बार बार घर्षण से आग पैदा होती है और सगनी में फिर सारा जंगल जलकर राख हो जाता है यदुवंशियों का क्षय हुआ है जी महाराज शेष एक भू के द्वारा पाताल में चले गए पर भगवान पिपल के वृक्ष के नीचे चतुर्भुज द्वारकानाथ बैठे हैं और वो जरा नाम का बहेलिया आता है उसके बाण को स्वीकार करके भगवान इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम पधार गए ठाकुर जी का लोकमंगल श्री विग्रह इस धराधाम से तिरोहित हो गया अंतर्ध्यान हो गया और जब कृष्ण गए धरा पृथ्वी फिर से अपने प्रियतम प्रियतमहीन फिर कली आ गया सता द्वाबर युग समाप्त कलयुग का प्रारंभ बारहवें स्कंद में कलियुगीय राजाओं के वंश का वर्णन किया सुखदेव जी ने कलियुग के अनेक दोषों का वर्णन किया लेकिन बताया अनेक दोषों से युक्त होते हुए भी कलियुग को महापुरुषों ने श्रेष्ठ बताया है क्योंकि अन्य योगों में भगवान की प्राप्ति बहुत कठिनता से होती है कलियुग में केवल कीर्तन से भगवान की प्राप्ति बताई हरेर्म हरेर्म हरेम केवल कलौ नास्त्यवस्त्यवस्त वना कीर्तन भक्ति का महत्व बताया चार प्रकाल की प्रलय के विषय में बताया परमार्थ का उपदेश किया और फिर सुखदेव जी ने कहा राजन तुमने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुमको भगवान के मंगल कथा का श्रवण कराया कहो अब क्या सुनना सातवें दिन की संध्या होने को है अब तक्षक आएगा तुम्हें डसेगा यह सब देखने के लिए मैं यहां रहना नहीं चाहता किंतु जब तक मैं यहां बैठा हूं तक्षक यहां नहीं आ पाएगा अभी भी मन में कोई शंका हो तो बताओ समर्थ सदगुरु तो मौत को भी कह सकता है हे वहां प्रतीक्षा करो अभी ये तैयार नहीं हुआ अपना शिष्य जब तक तैयार न हो जाए मौत को भी सदगुरु प्रतीक्षा करवाता यह सामर्थ्य सदगुरु में है श्री परीक्षित जी ने प्रणाम किया सिद्धोस्मी अनुग्रहितम भवता करुणात्मना श्रावितो यमे साक्षा अनाधनो हरि सिद्ध हुआ अनुग्रहित हुआ आपने बड़ी करुणा करी कथा नहीं सुनाया आपने द्वादशंग प्रभु का दर्शन कराया बारहवें स्कंद की कथा सुन रहा हूं लग रहा है ठाकुर जी हाथ उठा करके मुझे बुला रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरण ब्रज मैं तो अब उतावला हो रहा हूं प्रभु के पास जाने के लिए मरना नहीं मुझे तो मालिक से मिलना भले ही अब तक्षक आवे और मुझे डसे या तक्षक के रूप में कोई और आकर के मेरे शरीर का नाश कर दे मुझे कोई भय नहीं है मैं तो उतावला हो रहा हूं मालिक से मिलने के लिए वे खड़े मुझे बुला रहे हैं मैं कब तक उनको प्रतीक्षा कराऊंगा मृत्यु का भय गया एक ऐसा भाव जागृत हुआ कि प्रभु से मिलना है निर्भय हो गए प्रेम से भर गए परीक्षित शुभदेव जी बोले शाबाश राजा तुम्हारा कथा श्रवण सार्थक हुआ राजा तुम्हें मुक्ति चाहिए राजा मुक्ति मांगने जैसा दूसरा ज्ञान नहीं क्योंकि कोई मुक्ति मांगे इसका मतलब वह अपने आप को बंधा हुआ अनुभव कर रहा है तो बंधा हुआ है यही तेरा ज्ञान मुक्ति कोई मांगने की लेने की देने की चीज नहीं है मैं मुक्त ही हूं यह अनुभव ही मुक्ति है मुझे बंधन हो ही नहीं सकता चेतन को जड़ कैसे बांध सकता है जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई जदपिमृषा छोट कठिनाई लेकिन सदगुरु जब कृपा करता है अपने विलक्षण स्वरूप बंधन और मुक्ति दोनों से विलक्षण अपने स्वरूप को साधक अनुभव कर लेता है सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूप शिवो, शिवो राजन् जिसकी कथा मैंने तुमको सुनाया है उससे तुम मैं यह सकल सृष्टि कुछ जुदा नहीं है सब उसी परमात्मा का स्वरूप यह ज्ञानोपदेश जो मैंने तुमको किया यह भी उसी का रूप है प्रज्ञानम ब्रह्म इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम अयम आत्मा ब्रह्म तत्व असी अहम सर्वं खलु इद् ब्रह्म नेहना किंचन श्रुति के महावाक्य